नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग सब लोनावाला में फिल्म फेस्टिवल का आनंद उठा रहे हैं और आप सभी को भी उस आनंद का मजा दे रहे हैं इस रेडियो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से तो अभी मेरे साथ हैं आरती सुबेदार जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से आरती जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत मज़े में है अभी हम लोनावला में हैं और यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल है लिफ्ट इंडिया जहाँ पे हमारी बाबा मूवी दिखाने वाले हैं अभी दो बजे दोपहर को और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बाबा मूवी एक बहुत ही सुंदर भावनात्मक मूवी है जिसमें एक डेफ एंड म्यूट कपल है और उनका एक बच्चा है और उनके बारे में बहुत ही अच्छी कहानी है जो हर हर फैमिली एक साथ देख सकती है ये मूवी ऐसी बनाई है हमने और सबके काम बहुत अच्छे हैं हमारे डायरेक्टर राजगुप्ता उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है बच्चे ने अच्छा काम किया है दीपक डोबरियाल नंदिता चित्तरंजन गिरी ये एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे एक्ट्रेस है हमारे मूवी में और बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छा जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी बहुत खुशी होती है और अभिमान भी होता है कि हमने कुछ अच्छा किया, किया है काम और हमारी पहली फिल्म भी बकेट लिस्ट थी वो भी ऐसे ही हमने बनाई थी और अच्छे कंटेंट जो होते हैं उस उसके ऊपर फिल्म बनाना यही हमारे कंपनी की पहले से मोटो अच्छा आरती जी आपका इस फिल्मी दुनिया में कैसे मना इसके साथ कैसे जुड़ना हुआ कोई स्टोरी है ऐसे ऐसे तो कुछ स्टोरी नहीं है, है स्पेसिफिक लेकिन मेरे जो हस्बैंड है अशोक सुबेदार उनके साथ हमने बहुत साल इंजीनियरिंग कंपनी है हमारी और लास्ट थर्टी थर्टी फाइव ईयर्स वी वी आर इन टू दैट इंडस्ट्री और अभी हम तीन चार साल हुए फिल्म इंडस्ट्री में हमने आ, कदम, रखा। कदम रखा है और उन उनको यह बहुत पहले से ही था कि हम लोग कुछ क्रिएटिव फिल्म में भी काम करें हाँ। तो वही बता सकते हैं और उनके साथ उनका साथ देना और उनके साथ चलना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा जब फिल्म शूट हुई बकेट जो पहली फिल्म आपने हाँ। तो उस समय आपको क्या लग रहा है शुरुआत में जो है ना एक थोड़ा सा वो रहता है अंदर से थोड़ा सा हमारा तनाव रहता है हल्का सा और फिर हम लोग उस पर काम करते हैं फिर धीरे धीरे हमारा फाइनेंस जो है जो हम सोचते हैं उससे बढ़ के जाता है तो उस समय भी और हम लोग तनाव माया तो आपका क्या रहा उस समय नहीं हमने कैसे क्या हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो पहले से हमने बहुत डिसिप्लिन लाने की कोशिश की ये इंडस्ट्री में जहाँ पर हमने जो भी काम किया वो पहले से प्री प्लान अच्छा प्री प्लान किया बहुत सारा काम और बिजनेस तो बिज़नेस होता है थोड़ा चेंज होता है तो वो जो चेंज है नया कुछ सीखने को मिला हम सेट पे पूरे दिन रहते थे ईच एंड एवरी डे वी वी यूज टू बी देयर तो सब धीरे धीरे हम लोगों को उसमें से बहुत सारी जानकारी भी हुई और वैसे बिजनेस का बैकग्राउंड होने होने की वजह से हाँ हेल्प मिला और अच्छा भी लगा नया कुछ चैलेंजिंग भी लगा कि वही करते आ रहे इतने साल तो उसमें ऐसे क्रिएटिव फील्ड है थोड़ा अलग फील्ड है तो बहुत एंजॉय किया हमने ऐसे कुछ अच्छा। टेंशन वगैरह तो हुआ नहीं <laughs> चलिए कोई टेंशन नहीं लिया आपने कुछ चीज़ें नई सीखने का जो जिज्ञासा था वो आपको सपोर्ट करता रहा और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो आरती जी आ, सुनने वालों के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहिए मैसेज uh, मेरा यही रहेगा कि मराठी मूवीज़ बहुत अच्छा कंटेंट ले आती है और हमारी जो बाबा है उसमें तो लैंग्वेज इज़ नॉट बैरियर हाँ उसमें ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं है तो कोई भी भाषिक होगा तो वो समझ जाएगा पूरी मूवी को तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो अपनी भाषा मातृभाषा होती है उससे उसको भी लगाव रखिए कि है दूसरी भी है इंग्लिश है सब भाषाएँ हैं लेकिन अपनी मातृभाषा को हमेशा अपने नज़दीक रखिए और उसमें से जो भी क्रिएटिव है प्ले हो चाहे या मूवीज़ हो उसको देखते रहिए तो हम लोग भी अच्छे से अच्छा काम करने की हमको भी प्रेरणा मिलेगी आगे जाके तो यही सबको मेरी विनती रहेगी चलिए आरती जी ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है और अपनी भाषा से जरूर प्यार रखिए मातृभाषा से और बाकी सब भाषाओं का भी सम्मान कीजिए तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखना है और मातृभाषा से इसलिए प्यार रखना है इससे हम का बच्चों का सबका विकास समाया हुआ है और इसको सीखकर समझकर फिर दूसरी भाषा भी आप उतना ही दिल से उसे भी प्यार कीजिए तो यही एक संदेश था आरती जी का और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए आपका दिन मंगलमय हो शुभ हो ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और आरती जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुरा आते रहो जान जानी जान जानी जनार्दन हर रम पम पम पम पम साहिब ने बुलवाया हाजिर हूं मैं आया हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन देव धन जॉन जानी जनार्दन ओ जान जानी जनार्दन दुश्मनों का दुश्मन जौन पम पम पम जॉन जानी जनार्दन तररम पम पम नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग यहाँ पर लोना वला पहुँचे हुए हैं जहाँ पर खास 12 से लेकर 17 तारीख तक ये विशेष लिफ्ट इंडिया फिल्म उत्सव चल रहा है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स और साउंड इंजीनियर्स वगैरह आए हुए हैं और उनसे बातें हो रही हैं और एक एक कलाकार से आपकी रूबरू कराने की मेरी जो मेहनत है चल रही है और आप सभी से अलग अलग एक्टरों को आप सभी से रूबरू कराने का एक बहुत ही सुंदर सिलसिला चल रहा है और इस बीच हमारे पास आज है मीता वशिष्ट जिनसे हम लोग बात करेंगे आप सभी की तरफ से मीता जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार <laughs> जी नमस्कार मिता जी आप एक, एक एक्टर हैं और फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका फिल्मी सफ़र या फिल्म इंडस्ट्री से आपका जुड़ना कैसे हुआ उसके बारे में बताइए अरे आपने तो बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल पूछा है तो रामायण बताने जैसा हो जाएगा <laughs> आ, 1987 से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई और नाइनटीन में ही मैंने नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन मैंने डिप्लोमा बोलते हैं उसके पहले मैं अपना एम इंग्लिश कर चुकी थी आ, ये किस्मत की बात है और ये एक पैशन की बात है और ये एक अंदर अपने को समझने की बात है कि मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ हालांकि मैंने फिल्म सोच के एक्टिंग का किस शिक्षा नहीं ली एक्टिंग का अध्ययन नहीं किया फिल्म के बारे में ये सोच के कि मैं फ़िल्म एक्ट्रेस बनूँगी क्योंकि आ, सीरियल्स तो टेलीविजन तो तभी आया जब हम लोग सेकेंड ईयर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और उसके पहले तो यही था कि थिएटर ही करेंगे तो जितना हमारा जितना हमारा अध्ययन था वो सब थिएटर की तरफ था के किल के, के संदर्भ में था नो पर वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सेट ऑफ तो डिसिप्लिन था जिसमें हमें हर चीज़ पे काम करना था थ्योरी प्रैक्टिकल्स एक्टिंग थ्योरी एक्टिंग प्रैक्टिकल्स लाइटिंग लाइट डिज़ाइन सेट डिज़ाइन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मेकअप hmm. योगा मार्शल आर्ट्स <laughs> कॉर्पेंट्री प्रॉपर्टी मेकिंग पोस्टर डिज़ाइन क्या नहीं था जो एज एक्टर्स उसके और उसके उसके अलावा एस्थीटिक्स का पढ़ना आ, हमारे पास लोग आते थे और जो साइंटिस्ट भी थे जो बायोलॉजी के बारे में बात करते थे साइंटिफिक uh, डिस्कवरीज़ के बारे में बात करते थे पेंटिंग क्या होती है स्पेस क्या होता है uh, जब डिज़ाइन करते हैं तो कितना स्पेस भरना चाहिए और छोड़ना स्पेस छोड़ने का मतलब क्या होता है तो इस तरह का एक बहुत ही होलिस्टिक um, किस्म की ट्रेनिंग थी एक्टर की और मुझे लगता है कि वो सिनेमा के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग है तो जैसी मैं ग्रेजुएट हुई 1987 में मुझे अपना पहला रोल मिल गया एफ की एक डिप्लोमा फिल्म में जो मैं ढूंढती हुई नहीं गई किसी भी रोल के लिए जितने मैंने रोल किए हैं आज तक जिनका कोई माने जिनके बहुत बड़े मुआयने रहे हैं और जिनको बहुत सराहा गया है वो सब मेरे पास चल के आए हैं अपने आप <laughs> तो मेरी स्ट्रगल हमेशा आ, ये रही कि मैं अपने को बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन कलाकार बनाती जाऊँ <laughs> मेरी स्ट्रगल कम शुरुआत में कम से कम ये नहीं थी कि मुझे कहाँ से काम मिलेगा और मैं किसके पास जाऊं और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज ये ऐसे ही था कि जैसे आपने जब डिसाइड किया कि मैं सिर्फ यही करूँगी जीवन में एक्टिंग ही करूँगी और वो बहुत जल्दी डिसीजन हो गया था 19 साल की उम्र में बिकॉज कॉलेज में हम लोग बहुत प्लेस वगैरह करते थे तो मेरी इकनॉमिक्स टीचर मिसिस सिंगला ने मुझे तभी कह दिया था कि तुम्हें इतना हुनर है एक्टिंग को लेकर और ये सेवेंटीज़ की बात है जब ना तो टेलीविजन में एक्टिंग का कुछ था फिल्म तो बहुत ही दूर की बात थी मैंने ये जैसे लोग थे जितने स्टार्स थे जिनके साथ जाननी वाननी में पहली बार मेरे मैंने रूबरू हुई जिनसे मैं ऑन सेट उनको मैंने सिर्फ पोस्टर्स पे देखा था और मैगजीन में देखा था फिल्म मैगजीनस में तो मेरे लिए तो वो बड़ा ही अजीब सा एक था कि ये कौन मैंने जैसे कोई पोस्टर से उतर के नीचे आ गया हो यू नो टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन हो गया हो अचानक तो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग तो मैंने कभी आ, कहने का मतलब ये कि हमारा ये सोचना कि हम थिएटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम टेलीविजन और फिल्म में निकल जाएंगे ये कभी था ही नहीं दिमाग में यही था मेरे तो यही इच्छा थी कि मैं तो थिएटर करती रहूंगी कहीं से दो तीन वक्त की रोटी मिल जाएगी तो मिलेगी एज लॉन्ग एज हर शाम को एक शो होता रहे <laughs> और ऐसा जीवन मैंने हर शाम हम एक ऑडियंस के सामने खड़े होकरफॉर्म करें और मैं आपको यू नो you know, अजीब बात बताऊं कि आज मुझ में फिर से वो इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो रही है <laughs> सिनेमा और टेलीविजन से कहीं ज़्यादा कि मैं रोज़ शाम थिएटर करूँ तो आई वॉज इट वॉज लकी आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे मनी कॉल कमार शाह गोविंद निलानी श्याम बैनिगल केतन मेहता गुलजार साहब फिर सुमित्रा भावे जो मराठी में बहुत आ, मानी जानी डायरेक्टर हैं सुमित्रा भावे सुनील सुक्तनकर और पता नहीं कितने मैंने हम तो मैं और जैसे अपने ये पचपन खंबे लाल दीवार के डायरेक्टर थे हम क्या उड़ीसा से नाम थोड़ा सब फिसल रहा है दिमाग से अभी मैंने जो डायरेक्टर मिले मुझे जिनके साथ जिन्होंने मुझे कास्ट किया और लीड रोल्स में सभी ने अम, वो इतने पहुंचे हुए थे अपने ही क्राफ्ट में अंदर आवाज मैं बहुत ही खुशकस्मत हूँ और थी कि इतना सब काम बहुत सुंदर काम हुआ हाँ जैसे महेश भट गुलाम इतने मैंने कितने नाम लूं मनी रत्नम दिल से सुभाष जी ताल सुबाष घई ताल तो इतने सारे किस्म के सिनेमा करने को मिला आर्ट वेरी आर्ट हाउस से लेके मिडल ऑफ द रोड प्लस कमर्शियल इतने किस्म के टेलीविजन सीरियल्स मिले यू you नो know, बाद में डेलीज और बीच में आ, थ्रिलर एट हफ्ते hmm. भर के मैंने कुछ कुछ लिखा भी टेलीविजन के लिए जैसे जी में थ्रिलर एट वो सैटरडे सस्पेंस आता था तो एक उसमें कहानी सालगिरह वो मेरी लिखी हुई है डायलॉग स्क्रीन प्ले सब कुछ मेरा ही प्रोडक्शन था वो तो वो उसमें भी मैंने तो बहुत ही एक स्पेक्ट्रम जो है अगर आप देखा जाएगी कि यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी किस्म की फिल्में इतने किस्म के अलग अलग डायरेक्टर तो ये अपने आप चलता गया तो मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ एक तो आपकी तैयारी होती है और दूसरी आपकी किस्मत होती है तो सब कुछ एक साथ, एक साथ चलता है तो मुझे लगता है उस समय आप जीवन के सही ट्रैक पे होते हैं <laughs> चलिए मीता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना जो फिल्मी सफ़र का या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना कैसे हुआ उसके बारे में आपने थोड़ी सी बातें ज़रूर बताई हमें और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है ये आपकी कहानी जो फिल्मों वाली सुनकर अच्छा फील कर रहे होंगे और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कहा शुरुआत में आप थिएटर के लिए काम कर रही थी या थिएटर करना था आपको ये सोच रही थी और अचानक सब फिर फिल्म बीच में आ गई आपके पास तो फिल्म एंड थिएटर में जो डिफ्रेंस है वो थोड़ा सा अपनी भाषा में आप बताइए आपको क्या लगता है एक्चुअली थिएटर फिल्म बीच में नहीं आ गई हुआ ये कि 1986 में जब पहले बुनियाद और हम लोग आए तो थिएटर इंडस्ट्री खत्म हो गई हिंदी थिएटर इंडस्ट्री तुरंत समाप्त हो गई जैसे कहते हैं ओवर सब तंबू उखाड़ के चले गए oh. तो थिएटर था ही नहीं तो जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1987 में ग्रेजुएट हुई oh. तो हमारा वो सपना जो कि हम थिएटर के डेप्यूट्री के एक्टर्स बनेंगे oh. वो सब गायब हो गया और मुझे इतने रोल तुरंत मिलने लगे कि लेकिन फिर भी मैं पाँच साल तक कहती रही मैं तो थिएटर की एक्ट्रेस हूँ जबकि मैंने इतनी अच्छी फिल्में कर ली थी तब तक और इतना टेलीविज़न कर लिया था मैंने पहले तीन साल में मुझे एक छुट्टी तक नहीं मिलती थी एक बार मैं मुझे याद है मैंने श्याम बेनेगल जी को कहा था हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया की शूटिंग से वापस आ रहे थे उनकी गाड़ी में तो वो रास्ते में, में मेरा घर पड़ता था कहीं तो वो उन दिनों गाड़ी वाड़ी होती थी हम लोगों के पास हमारे पास मैंने जितने पैसे मिलते थे उसमें गुजर हो जाती थी रहने वहने की लेकिन गाड़ी वाड़ी खरीदा तो उनके साथ मैं गाड़ी में थी तो मैंने कहा नो शाम यू नो आई आई हैव नॉट हैड अ अलीडे इन इन टू इयर्स नाउ एवरी डे एम शूटिंग कभी बनारस में सिद्धेश्वरी फिर वापस आओ फिर स्पेस सिटी सिग्मा फिर वहाँ जाओ फिर केतन मेहता का मिस्टर योगी फिर यहाँ आओ आपकी शूटिंग फिर वहाँ जाओ उसकी शूटिंग तो ऐसे ही चल रहा है तो उन्होंने मुझे देखा उन्होंने कहा तुमको अभी कुछ पता ही नहीं है कि तुम कितनी खुशकस्मत हो तुम्हें ये एहसास ही नहीं है कि घर बैठे एक्टर को कैसा लगता है जिसको घर बैठना पड़ता है जिसके पास काम नहीं होता तो आ, तो मैंने कहने का मतलब है कि आ, ऐसा दौर था कि थिएटर ख़त्म हो चुका था और फिल्म और टेलीविजन और ज़िंदगी में आ चुके थे आ, मेरे बिना ज़्यादा कुछ मेहनत मेरा मन बिना उनके पीछे भागे हुए मेरी मेहनत हमेशा मेरे अपने क्राफ्ट पे होती थी कि मैं अपने आप को और कितना सुधारूँ और वो बड़ा ज़बरदस्त हमारी हमें जो सिखाया गया था तीन साल में उस तरह की जो आपको जो बिल्कुल पुख्ता किस्म की और बहुत ही होल माने ऑल राउंडर किस्म की जो ट्रेनिंग मिलती है दिमाग की आ, दिमागी इंटेलेक्चुअल इमोशनल बॉडी फिजिकल एवरीथिंग जो हमें उन दिनों एनएसडी में ट्रेनिंग मिली थी उन दिनों में अब तो नहीं है ऐसा एन मैं फ्रेंकली कह रही हूँ आ, पर उन दिनों जो मिली थी हमें उसने हमें हर किसी हर मीडियम के लिए तैयार कर दिया था बिना हमारे आम, सोचे कि हम इस मीडियम के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि जब आपको ऑलराउंड थिएटर आपको जो है ऑलराउंड जो थिएटर का जो था जैसे कि अभी फिल्म में भी अगर कॉस्ट्यूम नहीं सही है तो मुझे पता था मुझे एक सुई दाखा दे दो मैं मुझे पता है कौन सा कहाँ पर टाका मार के क्या ठीक करना है <laughs> और मेकअप मैन अच्छा नहीं है या टाइम लगा रहा है या जो भी है या जैसे मैंने सिद्धेश्वरी जब की तो मुझे मनी जी ने कहा कि मनी कॉल ने कि हमारे पास मेकअप वाले के लिए बजट नहीं है क्योंकि पैंतीस दिन की शूट है और मेकअप मैन का खर्चा बहुत होगा तो और ऐसे भी आर्ट फिल्म है या जो भी है पर मेकअप तो चाहिए था उसमें तो मैं पंडरी दादा के पास गई जिन्होंने चांदनी में मेकअप किया उनसे मैंने अपना पहला मेकअप किट खरीदवाया उन्होंने बोला तुम्हारे स्किन पर ये ये रंग ठीक है ये टोन्स हैं 626 सीडी जो भी था क्रायलैंड का नहीं उन दिनों मैक्स फैक्टर होता था आगा। आगा। तो वो ख़रीदवाया मुझे एक किट और जो कुछ ज़रूरत थी तो तो मुझे माने मैंने लीड रोल किया सिद्धेश्वरी में जिसमें मैंने अपना ही मेकअप नहीं बाकी सब जितने कास्ट थी जिसको मेकअप चाहिए था उनका भी कर दिया <laughs> तो उसमें भी मुझे छुट्टी नहीं मिली एक दिन की क्योंकि जिस दिन मेरी शूटिंग नहीं थी मुझे फिर भी सेट पे होना पड़ता था क्योंकि दूसरे लोगों को मेकअप करने थे मुझे और वो ज़िम्मा मैंने खुद ही ले लिया था ये कह के कि एक बार की मनी को कि ये जो है ये तो रहीस तो लग नहीं रहे आ, मेरे सामने जो हैं जो मेरे अपोजिट जो कैरेक्टर हैं सिद्धेश्वरी जी सिद्धेश्वरी फिल्म में तो मैंने कहा एक मिनट एक तो उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ मैंने कहा एक मुझे एक सेकेंड दीजिए मैं जल्दी से अपना मेकअप किट निकाला उसमें से काजल निकाला उनकी आँखों में काजल भर दिया और थोड़ा सा तो अचानक उनका लुक चेंज हो गया तो मणि बड़े अचरज में आ गए मैंने कहा अरे ये तो कमाल हो गया ये तो एकदम सही लग रहे हैं अब तो तो उस तरह मैंने दूसरे का एक कथक डांसर थी उनका भी मेकअप कर दिया जो मेरी राजेश्वरी देवी मेरी मौसी का रोल करती हैं तो वो बेचारी अपना जनरल कथक का मेकअप करके आई थी तो मैंने कहा नहीं उनमें तो ये अदा नहीं आ रही है जो जो उन दिनों कोटांस की यू नो होती थी जो गाने वाली लेडीज़ होती थी बाइयाँ मैंने कहा वो वो अदा है नहीं उनके मेकअप में तो मैंने कहा जरा दो मिनट रुकिए मैं इनका भी मेकअप करती हूँ तो मैंने मैं हर किसी का मेकअप कर रही थी उन दिनों सेट पे तो कहने का मतलब ये कि थिएटर एक ऐसे ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप पूरी तरह से अपने अंदर अपने बाहर शरीर को और अपनी अंदर की दुनिया को टटोल सकते, सकते हैं जान सकते हैं बिकॉज जानना बहुत ज़रूरी है पहचान सकते हैं आप हर तरह से अपने आप को सिर्फ तैयार करते हैं थिएटर में सिनेमा में आपको ना तो वो टाइम मिलता है और ना उसकी रुचि है उस तरफ ना उसका कैरेक्टर है कि आपको भाई टाइम मिल गया आप बैठिए क्योंकि कुछ एक सीन अभी हो जाएगा फिर लोकेशन वो है तो दूसरा सीन जो फिल्म में बहुत बाद में आएगा वो अभी करेंगे तो ये सोच के कि हम अपने दिमाग में एक यू नो कड़ी सी बना के चलेंगे कि इसके बाद हमारा फीलिंग ये होगी कुछ नहीं तो जो क्राफ्ट है जो एक्टर का क्राफ्ट है वो आपको थिएटर में ही मिलता है और मिल मिल समझ आता है और आप उसे थिएटर में ही पकड़ते हैं और फिर सिनेमा आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि अमीता जी आपको कौन सा गाना जो बहुत सारे गाने होंगे आपके जैन में लेकिन अभी इस वक्त जो गाना याद आ रहा है उसके बाद अंत मेरे दिमाग में जो आ गया वो वाला है कि आपकी निगाह ग कुछ कहा मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या खुसूर है और ये मेरे फेवरेट हीरो धर्मेंद्र पे आई थिंक फिल्म आया गया था जब मैं 10-12 साल की तो, तो सबसे खूबसूरत इंसान मुझे वो लगते थे और बलराज सहनी सा तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है जी जी जी आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं और इसी गाने का आनंद उठाते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो नाइनटी पॉइंट आप के हसीन रुख नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके हसीन रुख से आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आप गिन गहन कहा तो कुछ जरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है खुले लटो तो के छा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 मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या उ है झुके झुके निगा हम भी हैं किशोखिया झुकी झुकी निगाह में है दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियां शबाब आपका शबाब आपका शबाप आपका नशे में खुद ही चूर चूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या सूर है आपकी ने कहा तो कुछ जरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या खसूर है जहाँ जहाँ पड़े कदम वहा फिजा बदल गई जहा जहा पड़े कदम वहा फिजा बदल गई जैसे सर बसल बाहर आप ही में ढल गई किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या है। आप सूर है आपके हसीन पे आज नया नूर है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर आप सभी का लोनावाला में स्वागत है क्योंकि हम लोग हिल स्टेशन में हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं सुबह का समय है और एक्ट्रेस मीता जी हमारे साथ हैं और उनसे बातें हो रही हैं तो कितनी खुशी की बात है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ फिर से मीता जी से जोड़ना चाहूँगा तो मीता जी मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ख़ास जैसे कि बहुत सारे पड़ाव आपके जीवन में आए हैं अलग अलग पड़ाव को आपने देखा है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में टेलीविज़न में आपने काफ़ी समय तक काम किया है तो सबसे एक सुखद बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना आश्चर्य और बहुत ही आनंदमय ऐसे पल बहुत आए होंगे लेकिन आपको अभी जो याद आ रहा है उसके बारे में बताइए मुझे सबसे सुखद सबसे आनंदमय पल वो था फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले जब मैंने डिस्क पहली बार अपने आप में पहचाना कि मुझे सिर्फ एक्ट्रेस बनना है और एक्ट्रेस बनना ही एक्टिंग एक्टिंग ही मेरा जीवन है वो जैसे एक ताले में फाइनली चाबी बैठ गई और वो ताला ठक से खुला <laughs> अंदर आपके और आपने पूरा अपना अपने आप को ऐसा समझा और आपको फिर सडनली आपकी जगह आपको महसूस हुआ कि अरे मैं तो यही तो इसीलिए तो मैं पैदा हुई हूँ आम, क्योंकि उस, उसके पहले मैं बड़ी बेचैन सी टीनेजर हुआ करती थी लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद थी पार्टी में जाओ ये करो जैसे हम लोग होते हैं ना सोलह सत्रह की उम्र में हालांकि हमारी पार्टी वैसी नहीं होती थी जैसी आजकल होती हैं कि पहले से ही दारू दारू शुरू हो गई हम लोग बड़े इनोसेंट किस्म के थे चंडीगढ़ में बड़े पल रहे थे प, पल रहे थे हम लोग पर बहुत आनंदमय समय था लेकिन एक हमेशा एक बेचैनी होती थी मैं क्यों हूँ क्या है आगे चल के क्या करूँगी और हर चीज़ करना चाहती थी लेकिन दो महीने के लिए या एक साल के लिए पता था कि उससे ज़्यादा ये नहीं करूँगी तो जब फाइनली और ये बड़ी लंबी कहानी कि किस तरह से एक्टिंग जो मैं यहाँ नहीं सुना पाऊँगी नहीं तो आपका कार्यक्रम कुछ और जी, जी। बढ़ जाएगा तो जब ये फाइनली दिमा माने फाइनली ये क्लिक हुआ कि यही तो है जो मुझे जीवन भर करना है उसमें पैसे मिले क्योंकि पैसे नाम शहरत ये सब चीज़ें उससे जुड़ी हुई नहीं थी हमारे दिमाग में mm -hmm. सिर्फ ये था कि इसके लिए मैं बनी हूँ mm -hmm. और मेरे एक मेरे ताऊजी के बेटे थे हैं mm -hmm. थे इसलिए क्योंकि उस समय मैं ऑलरेडी स्टार बन चुकी थी जब वो आए हमारे यहाँ रहने mm -hmm. और मेरे पीछे पड़ गए कि दीदी आपसे बात करनी है रात को बात करनी है तो मुझे लगा कुछ लड़की वड़की का मसला होगा मैंने कॉलेज में है इश्क हो गया होगा किसी से नहीं आपसे अकेले में बात करनी है ये वो तो मैंने कहा अच्छा चलो भैया बोलो अब क्या है आधी रात को कुछ सब लोग सो गए थे तो कहता है कि आप इतनी छोटी उम्र में इतनी फेमस और इतनी रिच कैसे हो गई हैं तो मुझे उसका फॉर्मूला बताओ तो मैंने कहा तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कहता है हाँ तो मैंने कहा तुम तुम्हें मोहब्बत है इंजीनियरिंग की पढ़ाई से पता कहता मुझे ठीक है नहीं मैंने कहा तुम जब अपने सोते जागते स्टेट में तुम सोचते हो कि मैं किस तरह का इंजीनियर बनूँगा और अगर मैं एक यू नो मैकेनिकल इंजीनियर बना तो मैं ये बनाऊँगा और तुम्हें तुम्हें तुम्हें सपने आते हैं कि अगर तुम एक डिफरेंट वो क्या बोलते हैं दूसरा इंजीनियर जो लोग बिल्डिंग्स ब्रिज़ बनाते हैं मैंने कहा अगर तुम ऐसे इंजीनियर बने तुम्हें सपने आते हैं कि ऐसा एक ब्रिज होगा उसमें लोहा यूं चमकेगा और स्टील यूं लगेगा और उसमें एलुमिनियम का ये पोर्शन होगा मैंने कहा तुम्हें ऐसे सपने आते हैं इंजीनियरिंग के बारे में तो कहता हैं नहीं तो मैंने कहा फिर तुम कर क्यों कर रहे हो मैंने कहा क्योंकि मुझे तो सपना आता था हर चीज़ को ले एक्टिंग की हर हर पहलू को ले के सिखा रहे तो कॉरपेंट्री में मैं घुस गई कि अच्छा प्रॉप ऐसे बनेगा अगर मुझे स्टेज पर सोड तलवार लेके जाना है तो उसको मैं ऐसे ऐसे उसको तराश सकती हूँ तो मैंने कहा तुम्हें जब जिस चीज़ से मोहब्बत ही नहीं है तुम्हारे अंदर से उसको लेके तुम्हारा मैंने तुम्हारा पूरा एकाग्र नहीं हो जाता तुम एकाग्रित नहीं हो जाते उसके प्रति तो फिर तुम क्यों कर रहे हो उस चीज़ को <laughs> तो मुझसे बल्कि बहुत नाराज़ हुआ उसको लगा कि मैंने ऐसा कुछ छुपा लिया है उससे <laughs> जो मैं नहीं बता रही हूँ और आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्ट्रगलिंग um, या ऐसे एक्टर्स मुझे फ़ोन करते हैं कि आप तो यू हैव मेड इट आप तो सेलिब्रिटी हैं तो आप हमें कम से कम कांटेक्ट तो दे सकती हैं ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है तो मैंने कहा भाई मैं तो उस रास्ते आई नहीं मैंने मैंने तो किसी को तोज्जो दी ही नहीं इवन जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए मैंने काम किया मैंने सुन बहुत ही मैंने ये अपने आप को बहुत लकी।, लकी कि अरे आपकी तो बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर जो आपने मुझे, मुझे कास्ट किया मैंने कभी वो मेहरबानी मेहरबानी मेरी भगवान से होती थी कि कितना अच्छा रोल दिया आपने मुझे और कितनी अच्छी फिल्म है लेकिन वो इंसान जिनकी मैं इज़्ज़त भी करती थी और मुझे बड़ा बड़ी खुशी थी जैसे गुलजार साहब से मैं बहुत सालों तक कहती थी कि मुझे कुछ तो कास्ट कीजिए बहुत सालों में दो एक साल आ, तो फिर उन्होंने मुझे आ, किरदार में एक नहीं बल्कि दो बार कास्ट किया आ, तो ऐसे कुछ डायरेक्टर्स थे जिनको आपको अच्छा लगता था और ऐसा भी था कि बोलना चाहिए तो कम से कम लोग दिमाग में रखेंगे ये एक चीज़ होती है लेकिन मैंने कभी मेहरबानी नहीं मानी उनकी कि आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की जो आपने मुझे कास्ट किया क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल समझती थी कि मैं मैं बहुत काबिल हूँ आप कास्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा है <laughs> आपका किरदार मैं कहाँ कहाँ कहाँ ले जाऊँगी ये मेरे हर डायरेक्टर के प्रति मेरा एक वो था और मैं फिल्में भी ऐसे देखती थी कह रही देखो ये एक्ट्रेस ने कितनी अच्छी ऑपर्चुनिटी गवा दी इसने ये सोचा ही नहीं इस रोल के बारे में <laughs> तो मेरा हमेशा ये था ये अपना चीज़ है हाँ तो जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है पूरे जीवन भर के लिए जो कि उन्नीस साल की उम्र में हुआ <laughs> एक थिएटर परफॉर्मेंस के बाद तो वो मुझे अभी भी वो पल याद है और वो थिएटर परफॉर्मेंस का भी उससे पहले जो पल था जो मैं बहुत बीमार थी हॉस्पिटल में थी मैं सेलिंग वेलिंग करती थी तो मेरी किश्ती लेक में उलट गई तो पानी मैंने पिया गंदा मंदा पानी होगा क्योंकि बड़े सुसाइड बहुत होते थे चंडीगढ़ की सुखना लेक में तो मरी वही लाशें वाशें बड़ी घूमती रहती थी उसमें तो वो पानी शायद मेरे पेट में चला गया कुछ तो, तो मुझे डायसेंट्री हो गई इतनी आ, बुरी डायसेंट्री हुई कि मुझे अस्पताल में भर्ती घर न और बल्कि डॉक्टर ने मेरे पिताजी से कहा कि अगर आप इसे एक दिन कल सुबह तक लाते ना तो ये ख़त्म हो गई होती तो वो प्ले के शो के दो हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटल में थी रिहर्सल्स हो चुकी थी पर अभी चल रही थी दूसरों के साथ लेकिन मैं जब हॉस्पिटल से निकली तो मैं खड़े होने लायक नहीं थी मैंने इतनी कमज़ोरी शो के लिए उन्होंने मुझे निकाला कि भाई शो तो कर लो मेन लीड है तुम्हारा <laughs> मैंने किसी तरह शो कर लो मीता और मैं कितना उन्नीस साल की थी तब तो प्ले भी था द ग्लास मै नजरी विलियम्स का मशहूर नाटक जिसको हिंदी रूपांतर था कांचघ घर अभी ने चंडीगढ़ के एक थिएटर ग्रुप है उनके बड़े अच्छे डायरेक्टर थे अतुल अतुलवीर अरोड़ा उन्होंने डायरेक्ट किया था तो ये बड़ी कमसिन सी शरमाई सी शर्मीली सी घबराई सी लड़की का रोल है जो अपनी दुनिया में रहती है चार कैरेक्टर हैं उसमें तो वो इतना कमाल का एक्सपीरियंस रहा क्योंकि एक बार मैं स्टेज पर आ गई और वो ऑडियंस मेरे सामने बैठी थी सात सौ लोग थे थे थिएटर में तो ऐसा हुआ जैसे अवतार फिल्म में नहीं होता कि वो कुछ ऐसे दुम निकलती और दूसरी दुम से जुड़ जाती है तो वो ऐसा ही एक्सपीरियंस था कि मेरे अंदर से बहुत सारी शाखा जैसे पतली पतली छोटी छोटी शाखाएं सी निकली और वो किसी ऑडियंस में एक एक शाखा से जुड़ गई यू you नो know, जैसे पेड़ की एक शाखा होती ना नरम सी नाजुक सी हरी सी तो डेलीकेट सी तो ऐसा एक आदान प्रदान जो शुरू हुआ ऑडियंस और मेरे बीच में और मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ कि मैं पूरी तरह से एक जगह में उतरी हुई हूँ मुझे पूरी दुनिया का एहसास है मेरा एक एक शरीर का एक एक जो जैसे पोर से, है से, वो खुला हुआ है और वो कम्युनिकेशन में है पूरी दुनिया के साथ और मैं और साथ में मैं एकदम अपने में उतरी हुई हूँ जैसे वो मेडिटेशन में कहते हैं ना कि आप इतना एक एकाग्रत हो जाते हैं कि आप अंदर में पूरी तरह से समाये होते और भरपूर है और और दुनिया से पूरी तरह से जुड़े भी हुए हैं और आप में और दुनिया में कोई अंतर नहीं है वो मैं हूं और मैं वो है यू hmm. नो you know? तो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ था 19 साल की उम्र में इस प्ले के साथ hmm. जो हम पहली बार हम सिर्फ प्ले करने के लिए कर रहे थे कॉलेज कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे थे और तब से मुझे समझ में आया था कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है <laughs> तो दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ आई वुड से उसके बाद अच्छा लगता है आप अच्छी फिल्म करते हैं वो सराही जाती है लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जर्नी सिनेमा को लेके थोड़ी दुखद है इस लेवल पे कि मेरी कोई ऐसी शूटिंग नहीं है जिसमें कोई ना कोई मुझे सताने के लिए नहीं था वहाँ पर और शुरू में तो क्योंकि मैं मेन करती थी मैंने जो मेरी बड़ी फिल्में हैं दर्ज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम लोग खिलाफ हो जाएंगे आपके कि अभी तक तो आप हमारी दोस्ती हैं अब आप स्टार हो गई हैं स्टार मैं नहीं होती थी मैंने रोल मेन रोल है तो आप स्टार हो स्टार ही गए हो ना।, हो ना तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना है, ही मैं जता रही थी कि मेरा मेन रोल है तो मोस्टली मुझे अक्सर शूटिंग में कोई ना कोई तकलीफ होती है ख़ासतौर से जब मैं मेन लीड में हूँ तो कोई ना कोई आपको छुरी लेके घूम रहा होता है कि आपको सताए आम, तो मुझे फिल्म और ज़्यादातर शूटिंग का जो मज़ा होता है वो अक्सर बाद में आता है लेकिन कई बार बाद में नहीं भी आता है क्योंकि आपका रोल काट दिया गया है ये बाद में होने लगा जब थोड़ा मेन स्ट्रीम में आई तब मेन स्ट्रीम में उनको नहीं पसंद है अगर आप लीड रोल में ना हो और आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है या आपने उसे इतनी यू नो पूरी तरह से निभाया है तो घबराहट होती है तो डायरेक्टर या प्रोड्यू डायरेक्टर वगैरह पहले ही से ही देख लेंगे कि आप कहीं उनके मेन लीड पे हावी तो नहीं होने वाले हैं किसी भी आ, सीन में आ, तो वो सीन ही ऐसा शूट करेंगे कि आप किसी भी तरह से हावी ना हो पाओ हुँ, हुँ. आप अच्छा काम कर लो लेकिन आप हावी मत, हावी हो, हो, मत, ना। मत हो ना <laughs> तो कहीं ना कहीं हर जगह आपको थोड़ा सा सिकुड़ा, सिकुड़ाया जाता है ये होता है तो इट्स नॉट ऐसा नहीं कि सब कुछ ही अच्छा होता है तो या, जॉय एक्टिंग आई इन्जॉय माई टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट आई डोंट ने इन्जॉय द पैराफेलिया अराउंड लोगों को बड़ा लुत्फ आता है ना कि हम बैठेंगे बतियाएंगे शूटिंग का माहौल ऐसा वैसा कुछ नहीं मुझे अक्सर माहौल इरीटेट या सताता भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा आपकी एनर्जी वेस्ट भी करता है वो माहौल मुझे अपनी पहली पिक्चरों में बहुत मज़ा आता था जो जितनी मैंने 1987 से ले 1991 तक की जितनी फिल्में गोविंद जी के साथ दो तीन फिल्में मनी कॉल के साथ कुमार शानी के साथ महेश भट्ट वाभिमान उसमें एक अलग किस्म का मज़ा था उन दिनों का काम का वातावरण भी अलग था, था। हालांकि उनमें भी थोड़ी ऑन लोकेशन या को कोवर्कर्स के साथ हमेशा थोड़ा सा रहता। मुझे जलन का बहुत आ, सामना, सामना करना, करना पड़ा।, पड़ा है चलिए मित्र जी भी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया <laughs> और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा ही आनंद आ रहा होगा कि फिल्मी जो चीज़ें हैं फिल्मों की बातें और फिल्मों में एक्टर अपनी बातें जो करता है वो चीज़ें आप सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि फिल्म करना इतना आसान भी नहीं है और करने जाए तो उसके लिए मेहनत भी है और जिस तरह से अमिताजी ने अपने आप तैयार किया कि मैं एक एक्टर हूँ और एक्टर ही बनना है ये उनका एक एम था और उसी अनुसार उन्होंने काम किया आप भी अपने अगर युवाओं के लिए एक मैसेज है मेरे ख्याल से यहाँ पर कि आप अगर अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को टटोलिए चिंतन कीजिए मनन कीजिए और जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी या अंदर से आपको एहसास होगा कि मुझे ये बनना है तो बस उस पर काम कीजिए हो सकता है कि उसमें देरी लगे लेकिन देर होगा दुरुस्त होगा और अच्छा होगा और लाइफ टाइम के लिए आपको एक सुकून मिलेगा वरना जिंदगी में जो है हम इसको उसको देख चलो पैसा है ये है नाम है इसके लिए अगर आप दौड़ कर करियर अपना बना लेंगे तो हो सकता है कि पैसा आ जाए नाम आ जाए लेकिन आप सुकून से नहीं रह पाएंगे <laughs> तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए बहुत ही बड़ा, बड़ा मैसेज आपके लिए है आपकी लाइफ के लिए है तो जाते जाते एक संदेश सबके लिए क्या देना चाहेंगे well, जी. I think पूरा जो आपने जो अभी कहा ना वो मैं एक्चुअली कहना चाह रही थी oh, oh. Um, as a पर uh, मुझे लगता हमारी इंटरव्यू ही एक तरह से एक बातचीत है और ये मुझे हमेशा खासतौर से आज की जनरेशन जो है मैं उनके लिए थोड़ा सा चिंतित रहती हूँ क्योंकि उन पर इतना बोझ है hmm. सोशल मीडिया का जो आप जो सेलफोन आपका एक, एक और अंग बन गया है छठा अंग <laughs> तो उस अंग ने जो आपकी जीवन पे जो बोझ बैठा दिया है कि आपको हर समय कुछ तो बनना है कुछ तो दिखाना है एक सेल्फ़ी तो लगानी ही है उसमें आप अपने से बहुत अलग होने लगते हैं आपको पता नहीं लगता आप अपनी फ़ोटो देख के लेकिन आप अपने को बाहर से देख रहे हैं आप एक इमेज देख रहे हैं अंदर क्या है आप नहीं देख रहे, तो नहीं देख रहे जैसे मेरा लल जो प्ले है उसमें लल का एक वाक़ है कि कहा गुरु ने मेरे मुझको बाहर से तो भीतर जा hmm. तो बाहर से भीतर जाओ तो ये जो कुछ आपने अभी कहा है संग यू you नो know, एक hmm. जिसे एक जिसकी आपने एक, अभी जो आपने एक सिनॉपसिस दिया है हमारे इंटरव्यू का वो बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही थी और मैं ये भी कहना चाह रही थी कि आप लोग अपना समझिए कि आप के ऊपर बड़ी जगहों से अटैक हैं सोशल मीडिया के उसके अपने फ़ायदे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपसे वो आपको दूर ही रखेगा तो इसलिए जो आपने कहा है अभी जो आपने पूरी टिप्पणी सी एक की है पूरी इंटरव्यू की वो ऑलरेडी बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत बढ़िया है मैं आपके साथ पीछे खड़े होकर वही बात दोहराऊँगी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आशा करता हूं आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें समय समय पर और आप राजस्थान माउंट आबू आइए हमारे ब्रह्मा कुमारी इस में और वहां पर भी हम लोग बहुत सारे एक्टरों को बुलाते हैं हमारा एक विंग है कल्चरल विंग और उसमें जो है आप वेलकम है मोस्ट वेलकम आपका और चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने एक्ट्रेस समीता जी को सुना उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपके जहन में अगर दिल में कोई हलचल हुई हो ना तो थोड़े देर के लिए रुक जाइए और उसे पकड़ लीजिए फिर देखिए आपको जीने का एक बहुत ही अच्छा आनंद आएगा एक मज़ा आएगा जीने में एक खुशी होगी तो आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और एक्ट्रेस मीता जी को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले मोड पे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सानते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार खमागनी मन धन जौ जाने जनार्दन पम पम पंपम पं पं पं पं। जौंग जाने जनार्दन करम पंप पं। के सारे ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ हीरो इनसे टकराया हीरो को गुस्सा आया हो यारों का दुश्मनों का दुश्मन धना धन कांगन तरम पम पम पम पम नमस्कार आप सुंदर रेडियो मत बन नाइंटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज हम लोग लोनावाला पहुंचे हैं जहां पर फिल्मोत्सव चल रहा है लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और अभी अनिल गर्ग जी हैं जो आई एम बन्नी इस फिल्म को उन्होंने बनाया है और उस फिल्म के बारे में उनसे जानेंगे और अनिल गर्ग जी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार फिल्म आई एम बनी अ डॉटर ऑफ कच्छ ये फिल्म हमने कच्छ में बनाई है और ये फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है और बेटियों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए ये उसके बारे में है आज ये फिल्म का बनाने का मकसद ये ही था कि आज हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन बहुत चल रहा है गवर्नमेंट प्रधानमंत्री का सपना है और ये चाहते हैं कि सब बच्चों बच्चे हर लड़कियाँ पढ़ें लेकिन क्या होता खर्चे तो बहुत होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था तो जिस गांव में मैं गया था वहाँ मैंने देखा कि बच्चों को आज भी लड़कियों का पांचवी के बाद में पढ़ने की परमिशन नहीं है उनका गांव से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो स्टोरी सुन के थोड़ा सा हमें वो हुआ तो हमने बोला कि चलो ठीक है जो भी है मैसेज क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमने उसके ऊपर बेस बनाया कि क्या कारण है तो कारण कोई ऐसा नहीं होता आजकल तो क्या कारण एब्यूज होता है जैसे निर्भया कांड वगैरह सब हुए हैं ऐसा कुछ ना कुछ तो उस गांव में हुआ हुआ जब भी बच्चों को पढ़ाना बंद हुआ है कि वहाँ के सरपंच ने जो निर्णय लिया तो हमने डिपार्टमेंट के पास गए सब जगह गए तो हमने वहाँ चेकिंग करने के बाद तो हमें पता चला कि ये स्टोरी मतलब स्टोरी नहीं है ये रियल लाइफ है वहाँ की कि हर गाँव में कोई एक गाँ ही गाँव में नहीं है जब हमने महाराष्ट्र में भी हमने सर्वे किया और के गाँव में भी सर्वे किया तो पाँचवीं छठी सातवीं के बाद में लड़कियों को आज भी ऐसा सोचा जाता है कि क्यों पढ़ाना लड़कियां तो शादी करनी है अब खा के अपना वो करेंगी तो उसको पढ़ने को नहीं दिया जाता है और आजकल मोबाइल के ज़माने में लोगों के विचार एक और अलग होते जा रहे हैं कि भाई जितने अभी कांड आप सुन रहे हो तो वो कांड के दिमाग के कारण पेरेंट्स को भेजना भी नहीं चाह रहे उस बेस पे स्टोरी है और ये कैसे लड़की मोटिवेट करती है गांव से अगर बाहर निकालते हैं तो गांव में बाहर जाके पढ़ाती है पढ़ती है फिर डिपार्टमेंट से आ, फाइट होता है डिपार्टमेंट से वो लड़ती है और कैसे वो स्कूल बनाया जाता है वहाँ वापस से और कैसे महसूस किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए तो ये जो फिल्म है दो घंटे की हिंदी पिक्चर है और ये कोई अभी थिएटर्स वगैरह में नहीं लगी है सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही हैं ऑलरेडी इक्कीस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं और इंटरनेशनल में इसलिए हुआ द बेस्ट मैसेज फिल्म करके जा रही है तो और ये मैसेज कोई हमें कोई दे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में ऐसा नहीं है खाली इम्प्लीमेंटेशन जो नई चीज़ होती है ना उनको सही रास्ते पर आना चाहिए करना चाहिए ये देखना है अपने तो वो सबसे ये पिक्चर बनी है दो घंटे की और जिसको जहाँ भी दिखाई है बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया है ये पिक्चर सिर्फ खाली रोना धोना ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें एंटरटेन है बच्चे भी एंटरटेन होते हैं खुश होते हैं डायलॉग्स है कॉमेडी है इमोशनल है और अगर आज के ज़माने में भी अगर पढ़े लिखे सातवीं आठवीं के बच्चे के आँख में आंसू आता है तो पिक्चर का मेरा मकसद जो है वो रियल फीलिंग्स कामयाब हो गई अनिल गर्ग जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने फिल्म के बारे में और आज के समय में जो विशेष मुद्दा है बच्चियों को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस एम को आपने साकार करने का या इस मैसेज को ठीक से कैसे हम लोग समझ पाएँ और बेटियों को कैसे पढ़ाया जाए बेटियों को पढ़ाने से क्या लाभ होता है वो सारी चीज़ें उसमें आपने बताई हैं तो बहुत ही अच्छा काम किया है आपने और आशा करता हूँ हमारे सभी जो सुनने वाले हैं उन्हें भी ये फिल्म देखने की चाह बन गई होगी अभी और मैं चाहूँगा कि, कि आप भी इस फिल्म को देखें और बच्चों को या बच्चियों को YouTube से आप देख सकते हैं तो मैं अनिल गर्ग जी को कहना चाहूँगा कि आप बताइए थोड़ा सा कैसे देख सकते हैं आप YouTube में ट्रेलर देख सकते हैं आई एम बनी डॉट कॉम करके डालिए उसके अंदर आपको सब रिव्यू मिलेंगे व्यूज मिलेंगे इसके अंदर 21 वन सिंगर्स हैं और हर कोई भी स्टार बॉर्न स्टार नहीं होता है पैदा हो नहीं आता है और सब ये जो जितने स्टार्स हैं उसमें नाइन्टी सब नए स्टार्स हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस था हमने वही गांव वालों की लड़कियां जो नहीं पढ़ रही थी उन्हीं को लेके पिक्चर बनाई है और उन्हीं की एक्टिंग आप देखोगे तो ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ना उन्होंने कभी एक्टिंग की है इतना नेचुरल एक्टिंग है नेचुरल ये ड्रेस है उनकी ड्रेस कोड है तो ये क्या है कि अगर सपना बनाना आप चाहते हो और सपना पूरा करना चाहते हो तो आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी और पढ़ना तो ज़रूरी है इसमें यह मैसेज दिया गया कि आप कैसे माँ बाप की इज्जत करो कैसे आप पेरेंट्स की इज्जत करो कैसे आप स्कूल को रिस्पेक्ट करो तो जाके आपको है ना आज सिटी के स्कूलों में सबको सुविधा है पढ़ने की तो उनको इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन मालूम ही नहीं है हर हमारे पिताजी ने एडमिशन करा दिया बड़े से बड़े स्कूल में पर जब भी पिक्चर देखते हैं तो उनको महसूस होता है कि है न कैसे लोग पढ़ते होंगे तो उनको फील होता है कि नहीं हमें फैसिलिटीज़ मिली है और हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे तो वो बच्चे भी चेंज होते हैं अभी आप अंदर के बच्चों का जब इंटरव्यू लोगे तो आपको ऐटोमेटिक पता चलेगा कि ना उनके अभी क्या चेंजेस आएगा उनमें ऐसे हमने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में भी किया है अब लखनऊ में सीएमएस स्कूल बड़े बड़े स्कूल्स थे दिल्ली में स्कूल्स हैं उधर जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनके आंखों में आंसू थे बोले हमने तो एजुकेशन किया ठीक है पढ़ रहे हैं पास हो गए तो हो गए नहीं हुए तो नहीं हुए इम्पॉर्टेंस मालूम नहीं था कि एजुकेशन में इंपॉर्टेंस क्या होता है तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का ये मतलब टीचर के थ्रू मिलता है तो आपको बच्चों को लेना चाहिए और लड़कियों को तो आपको पहले पढ़ाना चाहिए नहीं है तो मदद कीजिए और अच्छा घर में उनको ये भी पता नहीं था कि हम गरीब बच्चों को कैसे मदद करें सिटी वालों के बच्चों को पता भी नहीं था तो अब उन्होंने अपने घर की काम वाली बाई अपने ड्राइवर के बच्चे अब उनको सबको पढ़ाना घर में चालू हो गया है तो ये चेंजेज अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए चलिए अनिल जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया अपने फ़िल्म के माध्यम से कि आ, किस तरह से हम शिक्षा का महत्व को बढ़ा सकते हैं और उसका महत्व जब समझ में आ जाता है तो हम बच्चों को पढ़ाने लगते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने कोट किया है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाया जाए और शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ाया जाए और लोगों में शिक्षा का इम्पोर्टेंस उसका महत्व समझ में आना चाहिए या समझाया जाना चाहिए तो चलिए इसी के साथ मैं फिर से अनिल गर्ग जी को बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ मंगल कामनाएं करता हूँ इसी तरह समाज के लिए वो नया नया जो कॉन्सेप्ट है लेकर आएँ एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच में स्थापित करें और लोगों के अंदर एक उत्साह एक मोटिवेशन हमेशा के लिए फिल्मों के माध्यम से देते रहें अनिल जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ नए कलाकारों के साथ तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनी सुनते रहो मस्कर रहो